करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हम लोग किसी पर्टिकुलर ट्रेड के बारे में बात करते हैं ताकि हमारे युवा साथियों को अपना करियर फ्रेम करने में आसानी हो तो करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हम लोग किसी एक्सपर्ट से बात करते हैं या जो उस फील्ड जो उस फील्ड में काम करते हैं उनके साथ भी हमारी बातचीत होती है तो आइए आज के इस विशेष शो में हमारे साथ हम बात करने वाले हैं खास नंदकिशोर चौधरी जी से माइनिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और काफ़ी समय से बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस उनके पास भी है तो हम लोग जानेंगे कि माइनिंग इंडस्ट्री है क्या माइनिंग में क्या क्या काम होता है कौन व्यक्ति इसमें क्वालिफाई कर सकता है और कितना कमा सकता है और किस हद तक वो जा सकता है तो इन सारी बातों को हम लोग आज के इस शो में जानेंगे समझेंगे तो आप सभी विद्यार्थी मित्रों की ओर से नंद किशोर चौधरी जी का बहुत बहुत स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हेलो दोस्तों सर्वप्रथम आप सबको बहुत बहुत बॉम वेलकम मेरी ओर से आप सभी मुझे सुन रहे हैं इस करियर ऑप्शंस में मैं आपको आप सबको बताने वाला हूं कि माइनिंग में बेस्ट से बेस्ट करियर अपना कैसे बनाएं क्योंकि मैं इस फील्ड में कार्यरत हूं मुझे इस फील्ड का एक लंबा सा एक्सपीरियंस प्राप्त है और मैंने इसे एज ए कैरियर चुना है तो मैं आप सबको अच्छे से गाइड कर पाऊँगा कि कैसे आप सब भी इस फील्ड में आगे बढ़ें तो सर्वप्रथम मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं इस फील्ड के बारे में मुझे पता कैसे चला और क्यों मैंने यह फील्ड चुना और किस तरह मैं यहाँ तक पहुँचा तो इसे एक छोटा सा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ जब मैं ट्वेल्थ क्लास में पढ़ रहा था तब तो मैं कंफ्यूज था कैरियर ऑप्शन को लेकर जैसे कि एक आम बच्चा एक, एक आम एडोलशंस होता है अपने कैरियर ऑप्शंस को लेकर तो उस समय मेरे मन में भी यह एक शंका थी कि मैं डॉक्टरिंग लाइन में जाऊँ और या फिर इंजीनियरिंग साइड में जाऊँ उस समय मैं बहुत कन्फ्यूज़ रहता था तब मुझे बताया गया कि इंजीनियरिंग लाइन ज़्यादा ईजी है कंपेयर टू डॉक्टर्स लाइन तब और बताया कि इसमें आपके पास बहुत सारे फील्ड्स होते हैं तब मैंने इंजीनियरिंग को एज ए ऑप्शन चुना लेकिन जब इंजीनियरिंग को ऑप्शन चुना तब उसमें ब्रांच का भी एक संकट आ गया कि, कि किस ब्रांच में जाया जाए किस ब्रांच में एक ईजी वे में और एक अच्छा इस्कोप मुझे मिल सकता है जिसमें कॉम्पिटिशन भी कम हो तो उभर कर सामने आया माइनिंग और फॉर्चुनेटली मुझे ए आई के एग्ज़ाम से मुझे माइनिंग मिल भी गया था तो मैंने एन रायपुर जो रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है वहाँ से जो एक बहुत ही फेवरेट कॉलेज है बेस्ट कॉलेज है एन रायपुर वहाँ से मैंने अपनी माइनिंग इंजीनियरिंग की ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है 2013 में और उसके बाद से ही एक बहुत अच्छी कंपनी मैं कार्यरत हूँ जिस कंपनी का नाम था आधुनिक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज और अभी कंटिन्यू फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मुझे प्राप्त है इसके अलावा मैं आप लोग को और भी बताऊंगा कि माइनिंग के अलावा भी आप, आप क्या क्या कैरियर ऑप्शंस में आप आपके लिए बेटरमेंट हो सकता है और आप उसमें जा सकते हैं और किशोर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने सुनाया मुझे लगता है कि हमारी युवा साथियों को भी करियर इन माइनिंग के बारे में आज पता चलेगा और माइनिंग इंडस्ट्री किस तरह से काम करता है वो सारी बातें हम आगे जानेंगे और आप किस तरह से अपने करियर को फ्रेम किया या चुना ये आपने बताया ये अच्छा लगा मुझे क्योंकि हमारे सभी युवा साथियों के मन में यही प्रश्न होता है बारहवीं के बाद या डिग्री हासिल करने के बाद आप कौन सा ऐसा कोर्स करें जिसमें हम अपना करियर को अच्छा फ्रेम कर सकें अच्छा पैसा मिल सके नाम हो सके सम्मान मिले यही सब लोग चाहते हैं नाम और पैसा तो दोनों चीज़ें कहाँ मिल सकता है इसकी हमारी तलाश रहती है और कई ऐसे भी हमारे युवा साथी होती हैं कि दोनों को छोड़ो एक नौकरी मिल जाए तब भी बस है हमें ऐसा भी कुछ हमारे विद्यार्थी होते हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति को अपना करियर बनाने का हक है हर व्यक्ति को अपना अधिकार पाने का हक है तो क्यों ना हम ऐसे मोड़ पे जहाँ पर हम अभी युवा है हमारे लिए पूरी आसमान पूरा धरती खुला है तो इसमें हम अपने आप को क्यों नहीं साबित कर सकते हैं? तो इसके लिए थोड़ा सा ज़रूर समय लगेगा टाइम लगेगा इन्फॉर्मेशन आपके पास आज हाथों हाथ मिल जाता है रेडियो के माध्यम से मोबाइल के माध्यम से इंटरनेट सर्फिंग के माध्यम से तो क्यों ना हम अच्छा काम करें और आज से पहले अगर बीस पच्चीस साल पीछे चले जाते तो उस समय इन्फॉर्मेशन की कमी थी लोगों को कुछ चीज़ जानने के लिए काफ़ी टाइम लगता था तो उस समय भी लोगों ने अच्छा काम किया है तो क्यों हमारे पास आज इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद हम पीछे क्यों रहे? तो मैं चाहूंगा कि हम सभी मेहनत करेंगे अच्छी तरह से और अपने करियर के बारे में ठीक ढंग से सोचे समझे तो अच्छा करियर हम बना सकते हैं तो आइए इस सिलसिले को जारी रखते हैं और सबसे पहले हमने जैसे कि नंद किशोर जी से जाना कि वो इस करियर में कैसे आए तो मैं चाहूँगा कि करियर इन माइनिंग के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे लेकिन माइनिंग ये क्या इंडस्ट्री है इसमें क्या होता है किस तरह का ये इंडस्ट्री है उसके बारे में बताए जी मैं आपको बताता हूँ माइनिंग क्या है? तो होता है तो माइनिंग का साधारण सा अर्थ होता है एक्सकवेशन या फिर एक तरह से एक तरह से कहना चाहिए एक खोजना और चीज़ों को रिवील करना या एक एक तरह से बाहर निकालना माइनिंग का साधारण शर्त होता है अंदर की चीज़ों को बाहर निकालना अब ये चीज़ें हम कहाँ से निकालते हैं या तो पानी से या धरती से या प्रकृति ने हमें बहुत सारे संसाधन दिए हैं और देश का विकास के लिए इन संसाधनों की आवश्यकता होती है इसके लिए हम जो जो भी हमारे धरती माता के या प्रकृति के उसके गर्व से हम जो भी वैल्यूएबल मेटल्स को निकालते हैं या जो भी रिसोर्सेज को निकालते हैं और कंट्री का डेवलपमेंट करते हैं जैसे कोल है मेटल्स हैं आयरन्स हैं ये सब चीज़ों ये बेसिक नीड्स होती हैं हर कंट्री के डेवलपमेंट के लिए तो इसकी जो एक्सकवेशन की प्रोसेस होती है यही माइनिंग होती है अब माइनिंग तो आप समझ चुके हैं लेकिन माइनिंग में क्या क्या, क्या करियर ऑप्शन होते हैं इसमें हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं ये मैं अभी आपको आगे बताऊँगा नंदकिशोर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया माइनिंग बना क्या हो सकता है कि एक तो दो चीज़ें आपने बताएँ पानी से हम कुछ ले सकते हैं या फिर भूमि या धरती से कुछ ले सकते हैं और इसको एक साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं खदान खुदाई कर सकते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि लोगों को या विद्यार्थियों को जो उनके डेली रूटीन में जो शब्द यूज़ करते हैं वो बड़ा अच्छा लगता है तो ये हो सकता है कि खदान हो सकता है खदान में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हमारे राजस्थान में आबूरोड में जो मार्बल स्टोन निकलते हैं वो भी खदान से ही निकलते हैं वो भी एक तरह का माइनिंग ही हुआ तो बहुत सारी चीज़ें हैं कई लोग सोने का माइनिंग करते हैं कई लोग चांदी का माइनिंग करते हैं कई लोग ऑयल डीजल्स का माइनिंग करते हैं कई लोग मार्बल पत्थर अलग अलग चीज़ों का माइनिंग करते हैं तो भूमि और ज़मीन के अंदर जो भी संसाधन जो भी खनिज या खजाने हैं उन सभी को अच्छी तरह से निकाल कर उसको फिल्ट्रेशन करके लोगों के उपयोग तक आने तक वो चीज़ें जो है काफ़ी प्रोसेसिंग आ, चलती हैं जो हम आगे सुनेंगे आइए आगे बढ़ते हैं मुझे लगता है कि आप सभी विद्यार्थी मित्र समझ गए होंगे कि माइनिंग का मतलब खदान एक जनरल शब्द मैं कह रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि भूमि के अंदर से कुछ चीज़ों को निकालना या पानी के अंदर से कुछ चीज़ों को निकालना उसको माइनिंग कहते हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं और इस फील्ड में कैसे करियर हमारा बन सकता है कौन कौन सा इसमें पोजिशंस है कौन से पोस्ट हमको मिल सकते हैं किस तरह का काम हमको करना पड़ता है वो बताइए अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि माइनिंग में आप बेस्ट से बेस्ट करियर कैसे बना सकते हैं माइनिंग फील्ड लेने के लिए आपको ट्वेल्थ क्लास के बाद ही एक ऑप्शंस होता है या तो आप इंजीनियरिंग लाइन में जाएं या डिप्लोमा करें डिप्लोमा आपको ट्वेल्थ के बाद ही तीन साल का एक कोर्स होता है जिसके लिए आपको अप्लाई करना होता है किसी भी डिप्लोमा कॉलेज से जिसमें माइनिंग वाली ब्रांच अवेलेबल हो चूँकि मुझे ये बताते हुए थोड़ा संकोच हो रहा है कि माइनिंग के जो ब्रांचेस होते हैं कम ही कॉलेजेस में होते हैं क्योंकि ये बहुत ही चुनिंदा ब्रांच है और इसे लेना जनरली लड़के पसंद नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि थोड़ा सा हम खदान में क्यों काम करें परंतु मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और इसके आपको क्या लाभ हैं तो ट्वेल्थ के बाद आप डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं दूसरा आप चार साल की इंजीनियरिंग होती है उसके लिए आप कोई भी इंट्रेंस एग्जाम देकर अपने स्टेट्स का चाहे नेशनल लेवल का एग्ज़ाम देकर आप किसी भी कॉलेज से माइनिंग में एडमिशन ले सकते हैं आपको नेशनल लेवल में आई आई मिल सकते हैं और स्टेट स्टेट कॉलेज ने कुछ विशेष चुनिंदा कॉलेजों में ही यह ब्रांच होता है इसके अलावा जैसे कि आप माइनिंग कंपनीज के लिए आपके अंदर जो स्किल्स होने चाहिए यह कुछ और नहीं आपके फिजिकल फिटनेस हो या कोई बॉडी बिल्डर हो ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है आपको आपको नॉर्मली एक सिंपल एज ए ग्रेजुएट होना होता है उसके पश्चात एज आपको एग्जाम क्वालिफाई करना होता है डिप्लोमा के बाद जो इंट्रेंस एग्जाम होता है माइनिंग फील्ड में जाने का वो आपको क्वालिफाई करना होता है उसके पश्चात आप इस, इसमें काम कर रहे तो एलिजिबल होते हैं अब मैं आपको इसमें जो आकर्षक पैकेजेस होते हैं, वो शायद आपको बताऊं तो इसमें शायद आपको एक इंटरेस्ट जग जाए <laughs> तो इसमें आपको काफ़ी अच्छी सैलरी होती है कम्पेयर टू आई एंड अदर ब्रांच के मुकाबले काफ़ी अच्छी सैलरी आपको मिलती है 40, 45 से स्टार्टिंग होती है अगर आप किसी अच्छी कंपनी में हैं तो और नॉर्मल सी कंपनी भी एज अ ट्रेनिंग पीरियड आपको एटीन से ट्वेंटी तो मिनिमम मिनिमम वन ईयर में प्राप्त होता ही एज ए ट्रेनिंग और एज एक एक्सपीरियंस जैसे एक जैसे आपका बढ़ते आता है तो आपको आपकी सैलरी में इन्हांसमेंट एक होता जाता है और दोस्तों कहते हैं शुरुआत करने की देरी होती है मंजिल तक तो हमें पहुंच पहुँच ही जाते हैं कहते हैं गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं कम से कम हमने तो कोशिश तो शुरू की तो कोशिश करना होता है कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर कर नहीं है कभी पार नहीं होती जी नंद किशोर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम लोग करियर अपना फ्रेम कर सकते हैं और कौन कौन से कदम हमको उठाने होंगे माइनिंग क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि हमको एक डिप्लोमा डिग्री करना है और उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं और साधारण सा कुछ चीज़ें जो है थोड़ा सा आपको टेक्निकली भी शार्प होना पड़ेगा और कुछ चीज़ें जो है प्रैक्टिकल चीज़ें जब भी हम लोग फील्ड में जाते हैं सीधा डिग्री ले लिया और आप पोस्ट पे बैठ गए या कुर्सी टेबल पे आप बैठकर दूसरों को काम पे लगा दिया ऐसी बात होती नहीं है और उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है जब तक आपके पास कोई डिग्री के बाद एक्सपीरियंस ना हो तो वो डिग्री भी उतना तवज्जो नहीं देगा जिस तरह से हम लोग कह रहे हैं जैसे नंदकिशोर जी ने कहा चालीस के पैकेज आप मिल सकते हैं लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको टेस्ट होते हैं प्रैक्टिकल टेस्ट होते हैं उनसे गुजरना पड़ेगा तब जाके आप उसको सटीकली प्राप्त कर सकते हैं काफ़ी चीज़ें हैं लेकिन अंदाजा हम चीज़ों को हो सकता है चालीस ये बहुत ही कम हो सकता है आगे चल के आपका बहुत बड़ा पैकेज भी मिलता है तो वो मायने नहीं रखता लेकिन जब आप कदम रख ही रहे हो तो पूरे ही होश के साथ जोश के साथ और बड़ा ही अनुभव के साथ जब आप चलते हैं तो चीज़ें आपके साथ होने लगती है और पॉजिटिविटी से आप सोच के चलेंगे तो सारी चीज़ें थोड़ा टाइम जरूर लगता है तीन चार साल आपको डिग्री में लगेगा प्लस आपको तीन चार साल एक्सपीरियंस होल्ड करने में लगेगा उसके बाद फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा एक अनुभव व्यक्ति जो है कभी भी दो खाने ही खाता बिल्कुल वैसे ही आप एक सशक्त व्यक्ति बनेंगे अपने करियर को लेकर आपको किसी भी फील्ड में कैसे भी आप जिस क्षेत्र के लिए आप काम करना चाहते हैं ग्राउंड टू द टॉप मोस्ट जगह पे आप अच्छी तरह से सेटिंग बैठेंगे तो आइए आगे बढ़ने से पहले अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुनाए हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ पर करियर ऑप्शन सुनते रहो मस्क रहते रहो बढ़ाना साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना साथी हाथ हाँ बढ़ाना।, बढ़ाना साथी हाथ बढ़ाना साथी साथी हाथ बढ़ाना साथी, साथी, साथी हाथ बढ़ाना हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया सागर में रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीस झुकाया फौलादी दी है जीने अपने फौलादी दी है भाए फौलादी दी है जीने अपने फौलादी दी है भाए हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों में राह चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों मेरा है। साथी हाथ बढ़ाना साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना साथी हाथ बढ़ाना हाँ हाँ साथ ही हाथ बढ़ाना साथीरे साथ ही <प्राथ> हाथ बढ़ाना साधी हाथ बढ़ाना साथ मेहनत अपने लेख की से क्या डरना? कल भैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना अपना दुख की तो अपना दुख की मंजिल अपना रास्ता में साथी हाथ बढ़ाना साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला बोझ उठाना साथी हाथ बढ़ाना साथी हाथ बढ़ना साथी साथी हाथ बढ़ाना साथी साथी हाथ बढ़ना नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हमारे साथ नंद किशोर चौधरी जी हैं जो माइनिंग में अपनी सेवा दे रहे हैं या काम कर रहे हैं आइए उसी सिलसिले को जारी रखते हैं और आगे बढ़ते हैं जैसे कि माइनिंग के बारे में हमने काफ़ी कुछ जाना करियर कैसे बना सकते हैं तो माइनिंग क्षेत्र में कौन कौन सी बड़ी कंपनियाँ हैं और किस किस तरह का रॉ मेटेरियल वो लो लोगों को देते हैं या सप्लाई करते हैं और उसके साथ में कहाँ कहाँ ये बहुत ज़्यादा फ़ैक्ट्रियां हैं कौन कौन से इलाके में है थोड़ा सा उसके बारे में बताइए क्योंकि दोस्तों आप सभी राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो मैं आप बताओ तो सबको पहले राजस्थान के बारे में बताऊंगा। उसके पश्चात मैं आपको पूरी इंडिया के बारे में बताऊंगा। तो ऐज ए में जब हम कम माइनिंग कंपनी की बात करें तो ऐज राजस्थान स्टेट्स का ही अपना एक माइनिंग कंपनी है राजस्थान स्टेट माइन्स एंड मिनरल लिमिटेड यह चूँकि है गवर्नमेंट की कंपनी है यह कोटरा कोटरा स्टेट कोटरा जहाँ झामर झामर कोटरा पर यह अवस्थित है इसके अलावा जैसे कि जो आपका बारमर लिग्नाइट माइंस है और हिंदुस्तान माइनिंग इक्विपमेंट कंपनीज है और राजस्थान तो फेमस है कांग्लो के लिए यानी कि जो आप लोग खदान से जो कहना चाहिए जो पत्थर निकालते हैं जिससे बिल्डिंग्स बनती है उन चीज़ों के लिए बहुत ही फेमस है राजस्थान पूरे इंडिया भर में तो आप सबको इस पर गर्व होना चाहिए इसके पश्चात बी है जो इसमें इसकी जो साइट है बी है इस पर भी आप इसकी पूरी डिटेल ले सकते हैं इसके अलावा जो भी है कृष्णा माइनर्स एंड कृष्णा उनका एक ग्रुप है पूरा इससे भी आप पूरी डिटेल्स ले सकते हैं साथ ही है साथ दोस्तों जयपुर जयपुर के आसपास तो पूरी माइनिंग इंडस्ट्रीज का एक बेल्ट बना हुआ है जहां से आपको बहुत सारी सुविधाएँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं और एक बात दोस्तों की माइनिंग फील्ड एक खुला फील्ड है चुनते बहुत कम लोग हैं इसमें टिकते भी बहुत कम लोग हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि हम इसमें नहीं टिक पाएंगे परंतु आप इस दोस्तों यकीन मानिए अगर आप दो साल टिक गए तो आपको इसमें जीवन बहुत सुखद और बहुत सरल लगने लगता है क्योंकि इसमें आपको कोई ज़्यादा दिमाग वाला या बहुत ज़्यादा ब्रेन यूज़ करने वाला कोई यूज नहीं है इसमें आप थोड़ा सा अनुभव से भी बहुत अच्छा से अच्छा वर्क कर सकते हैं एज ए करियर ऑप्शन इसमें आप बहुत ही अच्छे एज ए मैनेजर पोस्ट पर जब आप पहुँचते हैं तब आपको सिर्फ डायरेक्शन्स देने होते हैं तब आपकी जो लाइफ होती बहुत ही ईजी और बहुत ही सरल हो जाती है जी नंद किशोर जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि भारत देश में खास राजस्थान में कौन कौन सी जगह पर यह है और इसके साथ ही आपने बताया कि थोड़ा सा मेहनत शुरुआत में लगती है उसके बाद फिर अच्छा पोजीशन आपको मिल जाता है और उस हिसाब से आप जो है अच्छा अनुभव कर सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जैसे कि इसमें जो सफल लोग हुए हैं करियर में माइनिंग में जो सफल हुए सक्सेसफुल लोग हैं उनके कुछ नाम बताइए उनके कुछ एग्जाम्पल बताइए कि माइनिंग में तो सफल लोगों की एक इतिहास रहा है जब से अंग्रेजों ने इस देश पे राज करना शुरू किया तब से माइनिंग स्टार्ट हुआ है पहले हमें हमारे इंडिया की जो सोने की चिड़िया थी उसके भूगर्भ में छिपे हुए इन रत्नों का ज्ञान नहीं था उन्होंने ही शुरुआत की तब से लगातार हमारे देश में एक लंबी लिस्ट है मेरे आँखों के मतलब मेरे स्मृति पटेल पर तो बहुत सारे नाम हैं पर मैं कुछ के नाम लेने चाहूँगा जैसे कि उनकी एक बहुत ही फेमस राइटर हैं डीके सिंह इनकी किताब भी आती है माइनिंग में दूसरे हैं माइनिंग के हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके प्रोफेसर्स रहे हैं मिस्टर ढेकने जो एनआईटी रायपुर में पढ़ाते हैं वो भी बहुत अच्छे बी पटेल हैं और बी आर पराते हैं इन्होंने माइनिंग में काफ़ी अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस गेन किए हैं वर्तमान में ये खड़गपुर और एन रायपुर में ये शिक्षक के पद पर और एक एज ए काम कर रहे हैं इसके अलावा आपको माइनिंग के फील्ड में डी सिंह एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जो वर्तमान में एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं तो दोस्तों और भी आपको चीज़ें बताता हूँ माइनिंग के बारे में कि इंडिया लेवल पे भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट हमारी कंपनीज हैं उसमें एक बहुत सारे सक्सेसफुल पर्सनस माइनिंग में लगातार कार्यरत हैं और अपने जीवन को सफल सुफल और एक समृद्ध बना रहे हैं जी नंद किशोर जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि कौन कौन से लोग हैं जो सफल करियर बना चुके हैं बहुत अच्छा नाम कर चुके हैं माइनिंग इंडस्ट्री में काम करते हुए और धीरे धीरे आप भी इनमें जो है जिस तरह के नाम आपने बहुत कम बताए वैसे बहुत सारे नाम हैं और इसकी शुरुआत कैसी हुई वो भी आपने बताया है और बहुत सारी चीज़ें हमें आसपास भी दिखाई देता है आप इवन जो अपने जो कंस्ट्रक्शन लाइन होते हैं उसके आसपास में आप देखेंगे हर एरिया में कहीं ना कहीं इस तरह का खदान होता है जिसकी वजह से हमारे सारे बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स खड़े होते हैं अगर वो खदान का सिस्टम नहीं होगा तो शायद मुश्किल होगा हमें अपने घर को खड़ा करने या बिल्डिंग खड़ा करने में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऐसा नहीं कि आप किसी बड़े नाम के वजह से ही आप काम करो आगे बढ़ो ऐसा नहीं है आप खुद भी शुरुआत कर सकते हैं ऐसे मुझे लगता है कि हम सेल्फ एम्प्लॉयड भी बन सकते हैं अगर हमने करियर के बारे में सोचा है तो सेल्फ़ एम्प्लॉयड भी माइनिंग में कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि हमारे दोस्त जो विद्यार्थी इस वक्त सुन रहे हैं किस तरह से उनकी शुरुआत हो सकती है एक माइनिंग बिजनेस को सेटअप करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है और किस तरह का विचारधारा को ले कर चल दोस्तों जानते हैं हम जानते हैं किसी भी बिज़नेस को सेटअप करने के लिए एक सबसे पहले तो आपको एक लंबी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है गवर्नमेंट से क्लियरेंस लेना और भी बहुत सारी प्रक्रिया मैं आपको डिटेल -डि से बताता हूँ सर्वप्रथम तो जैसे कि किसी भी आपको जिस फील्ड में आपको पता चलता है कि यहाँ मिनरल है श्योरिटी है या मिनरल हो सकता है उस फील्ड में आपको एक सर्वे कराने की सबसे पहले परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से उसके पश्चात यदि सर्वे उस फील्ड का हो गया है तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो फिर आपको सर्वे कराना पड़ता है उसके पश्चात इसमें जिला अधिकारी और जिला का जो माइनिंग ब्रांच माइनिंग का ब्रांच होता है वो उसमें आपकी पूर्ण मदद करता है जनरली आजकल तो सरकारों के पास पूरा डाटा अवेलेबल भी होता है कि कहाँ कहाँ हमारे मिनरली सोर्सेज हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है आज की इस तकनीकी युग में उसके पश्चात माइनिंग के लिए आपको क्लियरेंस लेना होता है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस और ये तो ये इसमें भी कोई ज़्यादा बहुत बड़ा लंबी प्रक्रिया नहीं है यह इजी वे में मिल जाता है उसके पश्चात दोस्तों आप लोग एक प्लानिंग करनी पड़ती है तो प्लानिंग प्लानिंग करने के बाद आपको प्लानिंग को अप्रूव कराना पड़ता है स्टेट से इस पूरी प्रक्रिया में आप लोगों को छः से आठ महीने तो लग ही जाते हैं इस पूरी प्रक्रिया में दोस्तों आपको हिम्मत नहीं हारनी होती है बहुत ही दिल से लगन से मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि शुरू में लगता है कि प्रक्रिया बहुत लंबी है छोड़ दें लेकिन आपको ऐसा नहीं करना होता है अगर आपने ठान लिया है तो आपको आगे बढ़ना ही होता है इसमें और थोड़ी सी शुरू में आपको परेशानी हो सकती है क्लियरेंस वगैरह लेने में परंतु एक बार क्लियरेंस मिल जाने के बाद आप अपना काम आराम से शुरू कर सकते हैं इसके पश्चात एक जो प्रॉपर प्लान आपने बनाया उस अनुसार अपना कार्य प्रारंभ करें और धीरे धीरे इसको धीरे धीरे इसको सेटअप करते जाएं और दोस्तों एक चीज़ और माइनिंग में सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि किसी भी बिजनेस में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट होता है फिर रिटर्न होता है लेकिन इसमें आपका इन्वेस्टमेंट के साथ साथ रिटर्न आने शुरू हो जाते हैं जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से माइनिंग का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं और थोड़ा सा शुरुआत में जो प्रक्रिया होता है लाइसेंसिंग का या फिर जो रजिस्ट्रेशन का वो थोड़ा सा जटिल होता है क्योंकि ये परमानेंट काम होता है फिर उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आता है और आपको थोड़ा सा रिस्क भी होता है तो ये सारी चीज़ें सरकार भी देखती है जनता को भी इसमें काफ़ी चीज़ें जो है देखनी पड़ती हैं और किस जगह पे किस लोकेशन में आप ये शुरू करना चाहते हैं क्या वो सटीक है क्या पब्लिक सेक्टर में उसको कोई ऐसी घटना तो नहीं घट सकती जिसके वजह से आपकी इस माइनिंग के वजह से बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है लेकिन उन सारी चीज़ों को देखने के बाद आपका लोकेशन सही है और आपने सही चुनाव किया है तो आपको बहुत जल्दी सब कुछ मिल सकता है लेकिन ज़रूरी है कि लोकेशन के ऊपर सारी प्रक्रिया होती है तो वो आ, आ, आप भी चाहेंगे कि आपको कोई काम करना होगा या किसी को आपको नौकरी पर रखना होगा तो आप भी देखेंगे ना कि वो आपके काम के लायक है कि नहीं तो बिल्कुल वैसे ही है कि हर चीज़ को हमें देखना पड़ता है समझना पड़ता है और जो लॉ और नियम है कहते संयम और नियम ही मनुष्य जीवन की शोभा तो उस अनुसार हम चलते हैं तो हमारा जीवन में बहुत कुछ सुखद घटनाएं घटती तो आइए बढ़ते हुए कुछ जाना तो इसके साथ आगे नंद किशोर जी को मैं कहूंगा इन फ्यूचर माइनिंग इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर हो सकता है दोस्तों जैसे कि हम जान चुके टेक्नोलॉजी के युग में हमें प्रवेश कर चुके हैं तो आज का जो समय है वही व्यक्ति आगे जा सकता है जो टेक्नोलॉजी को साथ लेकर चले क्योंकि यह हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है तो इसके लिए मैं आप लोग को थोड़ा रिक्वेस्ट भी करूंगा और थोड़ा आप लोग को इसमें एक आगाह भी करूंगा कि आप इससे ज़रूर इसको अपने जीवन का अंग बनाएं और माइनिंग फील्ड से संबंधित मैं आप लोग को कुछ टेक्नोलॉजी बताना चाहूंगा इसमें है कि माइनिंग इंजीनियरिंग में आप डाटा माइनिंग कर सकते हैं माइनिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर के कोर्सेज होते हैं वो सब आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और आई टी माइनिंग में एक आई डिपार्टमेंट भी होता है उससे संबंधित जो सॉफ्टवेयर होते हैं बनाने और उनको संचालित करना दोनों अलग अलग विभाग होते हैं उससे आप ज्वाइन करके इसमें बहुत ही अच्छा वाइट कॉलर जॉब कहते हैं माइनिंग धूल धक्कड़ वाला है लेकिन इसमें आप एक व्हाइट कॉलर जॉब भी एज ए सस्टेन कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी सैलरी के साथ क्योंकि आज पूरे ऑटोमेशन का युग है आज हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां ऑटोमेशन का युग है मैं अपनी बात में एक सुंदर पिछय जो गूगल के सी हैं उनका वक्तव्य भी जोड़ देना चाहूँगा उन्होंने कहा था अभी जब अपने आई कानपुर के विजिट में कि आजकल स्टूडेंट जो है बुकिश में समिट समिटते जा रहे हैं इंडियन स्टूडेंट्स जो है वर्ल्ड वाइड में प्रॉब्लम सॉल्वर हैं उनको प्रॉब्लम स्पॉटर होना है और प्रॉब्लम क्लीनर बनना है मतलब कि प्रॉब्लम क्लीनर और प्रॉब्लम स्पॉटर बनने से तात्पर्य है कि आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के साथ साथ उसको खुद ही रिसॉल्व कर पाएं मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड बनने के साथ साथ उन चीज़ों को खुद समझ पाएं कि कैसे प्रॉब्लम्स को कैसे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और उसका सोल्यूशन दें क्योंकि तो जो प्रॉब्लम्स की जो जड़ तक पहुंचते हैं ना वो वही फिर एक इनोवेशन कर पाते हैं और वहीं से फिर एक नया आविष्कार जन्म लेता है तो माइनिंग भी एक ऐसा ही है माइनिंग में भी बहुत सारे स्कोप हैं बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी परेशानियां हैं उन परेशानियों का समाधान आप सभी जैसे युवा एक एक सशक्त मन या कहें यू कह एक जुझारू व्यक्ति या एक लगनशील और मेहनती युवा ही इन समस्याओं का समाधान तलाश सकता है आज देश को आप सभी युवाओं की आवश्यकता है जो इस फील्ड में या इस क्षेत्र से संबंधित समस्याओं के समाधान तलाशें और इस फील्ड कोई नए ऊंचाइयों पर ले के जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको कुछ और नई चीजें बताना चाहूंगा जो आपके इस माइनिंग फील्ड के अलावा भी आपके जीवभावी जीवन में उपयोग होंगी आप अपने जिला रोजगार कार्यालय कार्यालय में जरूर संपर्क करें वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं इससे आपको जो भी फील्ड में आपको जो भी नौकरी संबंधी जो भी जानकारी होगी वहाँ से मिलेगी और जो सरकार के दो तीन कार्यक्रम चल रहे हैं उससे आप जरूर जुड़ें यह है डिजिटल इंडिया दूसरा स्किल इंडिया स्किल इंडिया प्रोग्राम से आप आप सभी को जो युवा हैं उन्हें स्किल प्रदान किया जाता है ताकि वो किसी भी फील्ड में जो भी उस फील्ड जो भी जिस फील्ड में वो स्किल लेना चाहते हो और उसके माध्यम से वो आगे बढ़ना चाहते हों साथ ही साथ जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है उसमें आप अपना डिजिटलीकरण मतलब कि जो भी अपना डिजिटल वर्ल्ड से जुड़कर अपना अच्छा करियर बना सकते हैं तो आप सबको आपके भविष्य के बहुत बहुत बहुत, बहुत शुभकामनाएं किशोर चौधरी जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके करियर इन माइनिंग के बारे में आपने बहुत ही अच्छा विस्तार से बताया और किस तरह से हम करियर बना सकते हैं इस इंडस्ट्री में और साथ ही साथ खुद का सेटअप भी कैसे लगा सकते हैं उसके बारे में आपने बताया और उसके साथ ही भारत सरकार की जो योजना है जिस तरह की डिजिटल इंडिया स्किल इंडिया की बातें हो रही है उसमें भी अपना रजिस्ट्रेशन कराने से आने वाले समय में हमें उस योजनाओं के साथ भी बहुत कुछ लाभ मिलने वाला है और लोगों तक हम पहुँचेंगे बहुत ही आसानी से सरकार की भी मनसा है कि डिजिटलाइजेशन हो पूरे सिस्टम को एकत्रित डिजिटल करे और सभी लोग जो है कैशलेस फैसिलिटी का यूज़ करें और अच्छा जीवन जो है जिए और आदान प्रदान बहुत ही आसानी से और ईमानदारी से हो ये सरकार की जो बातें हैं हमें समझना पड़ेगा और इन सभी चीज़ों को हमें बहुत ही अच्छी तरह से सुचारू रूप से करना होगा इसके लिए हम सभी युवाओं को आगे बढ़ना है हम अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमें देखकर आने वाली पीढ़ी भी यूज़ करना शुरू करेंगे बहुत ही अच्छी बातें नंदकिशोर जी आपने बताया हमारी युवा साथियों के लिए और इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया नमस्कार आप सुना है रेडियो नाइनटी 90.4 एफएम पर करियर ऑप्शन चलिए दोस्तों आज के इस करियर ऑप्शन में बस इतना ही अगले करियर ऑप्शन में कुछ नई बातें लेकर हम फिर आपके साथ होंगे तब तक हमें दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुना है रेडियो मॉत वन नाइनटी सुनते रहो मस्कर रहो आप सुन रहे थे कार्यक्रम करियर ऑप्शन कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे गणपति यूनिवर्सिटी गणपति यूनिवर्सिटी संभावनाओं की यूनिवर्सिटी